प्रतिबोधक अमृत आत्मनाषद का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आदमी के नाभि के समान है नाभि तो शुरू में जिंदा रखता है नाभि से ही सब कुछ अंदरस प्राप्त करता है घर के अंदर भी उसी प्रकार नारी के सुदर्शनारी है सारी बात यहां पर शास्त्रार्थ करेंगे भाषिकारी इसलिए बहुत बात लाएंगे जवाब देंगे अविज्ञातम विजानता अवधि विजानताम ब्रह्म जानने वाले को वह ब्रह्म अविज्ञान अथवा दूसरा ज्ञात था उस जो जगत को जानने वाले को वह ब्रह्म अभिज्ञान सब विचार नहीं जानता और जगत को जानने वाला भी उस ब्रह्म अत्यंत निभाज्ञात यदि ब्रह्म अत्यंत ही अविज्ञात है लौकिका नाम ब्रह्म विधान च विशेषा प्राप्त फिर लौकिकों में और ब्रह्मताओं में अंतर क्या रह गया तो दोनों बराबर अविशेषता अविशेष सामान्यता को को प्राप्त दोनों में किसी जगत को जानने वाला भी को नहीं जानता, और को, नहीं को जानने वाले भी नहीं जानते इसलिए ब्रह्म को जानने वाले में और जगत को जानने वाले में अंतर क्या रहेगा दोनों ही भ्रम को नहीं अविज्ञात विचारधम विज परस्पर विरुद्ध इसलिए अविज्ञातम जाना ये जो बात कही गई है परस्पर वृद्ध बात कथन तो त्रह्म सम्यक पीतम भगवती थी एवं प्रतम इसलिए बताओ फिर वह ब्रह्म ऐसे जानने के बावजूद भी आपने क्या होगा वह ब्रह्मा सम्यक है ये जो आपने कहा वह कथम भवति वह कैसे हो सकता है कि आह यदि को समझाने के लिए यह मंत्र आरंभ होता है प्रतिबोधनी प्रति प्रति का कर दिखाएंगे स्वयं बोधं बोधं लव लिया सिंचय उसी वर्धम बोधम बोधं प्रतिबोधम विहित प्रतिबोध में प्रत्येक बोध के साथ में वह ब्रह्म विहित हो गया है कैसे हो रहा है दृष्टांत समझना पड़े आप चार आदमी को खड़ा कर दो दस दस फुट दूरी पर थोड़े थोड़े दूर में चार आदमी को खड़ा कर और चारों आदमी याद में एक एक पॉप दे दें, ठीक दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा करेंगे दीवार पर सामान्य प्रकाश कभी भी है सामान्य प्रकाश है आप जो बोलो चारों को सिग्नल ऑन करो और करने तो क्या होगा उन तापन से ऑन करने के नतीजा विशिष्ट प्रकाश दीवार पर पड़ेगा दूरी दूरी पर होने से दूर दूर पर आपको विशिष्ट प्रकाश दिखाई देगा अब आप बताइये आपको जब विशिष्ट प्रकाश दिख रहा है तब तो वह विशिष्ट प्रकाश सामान्य प्रकाश को मिटा के दिख रहा है कि सामान्य प्रकाश के साथ विशिष्ट प्रकाश ताला हो गया है हु? और दो विशिष्ट प्रकाशों का बीच में क्या दिख रहा है सामान्य प्रकाश ऑफ करने बोलो तब केवल सामान्य प्रकाश हो जाता है ठीक है अभी दृष्टान अपने में लगाओ आप कह रहे पहले घट ज्ञान हुआ फिर पट ज्ञान हुआ फिर मठ ज्ञान हुआ फिर तट ज्ञान हुआ सारी ले लो घट पट मठक अब ये चार जो ज्ञान हुए क्या है ये घट विशिष्ट है पट विशिष्ट है मठ विशिष्ट है तटविशिष्ट है अब एक विशिष्ट ज्ञान हो दूसरे विशिष्ट ज्ञान होने का बीच में क्या होता है और अविशिष्ट ज्ञान रहेगी नहीं सामान्य ज्ञान है। बुद्धि घटाकार विषय को प्राप्त की है जब घटाकार विषय, घटाकार को प्राप्त हुआ बुद्धि की वृत्ति से जो वृत्ति ज्ञान हुआ घटाकार वृत्ति ज्ञान हो गया घट विशिष्ट वृत्ति ज्ञान पट विशिष्ट वृत्ति ज्ञान मठ विशिष्ट वृत्ति ज्ञान तट विशिष्ट वृत्ति ज्ञान हुई और वृत्ति ज्ञानों का बीच में सामान्य ज्ञान हो रहा है लेकिन आदमी का अपना स्वभाव विशिष्ट ज्ञानों पर जाते हैं वो बीच में होने वाले सामान्य ज्ञान पर हम लोगों का साक्षी भाव साक्षी भाव तो देख रहा है उसको अब वृत्ति में कुछ भी नहीं है गठा खत्म हो गया पटा रहा है तो अभी आया नहीं इंद्र देगा मन संबंध होगा सब कुछ होना है कुछ पीछे खाली है वो तो खाली को साक्ष देख रहा है लेकिन उसको हम लोग ग्रहण नहीं कर पा प्रकाशित तो कर सामान्य प्रकाश विशिष्टों को भी प्रकाशित करता है और स्वयं को भी प्रकाशित तो करते ही है इसलिए उसको प्रकाशित करने में विशिष्ट प्रकाश नहीं छोड़ा है आपने जो विशिष्ट प्रकाशित करा उससे क्या सामान्य प्रकाश प्रकाशित होगा आपके विशिष्ट प्रकाश से सामान्य प्रकाश प्रकाशित नहीं होता कि आपका विशिष्ट द्वारा विशिष्ट प्रकाश सामान्य प्रकाश पर आधारित होकर प्रकाश महान अनुभव में आता है सामान्य प्रकाश में अधिष्ठान न हो विशिष्ट प्रकाश क्या होगा एक अंधकार छोड़ दो वो फैलते फैलते खत्म पता नहीं चलता कहां लग रहा है वहां वो है जब तक तो सामान्य प्रकाश पर विशिष्ट वृत्ति क्या संबंधित नहीं होता तब तक तो विशिष्ट प्रकाश अनुभव नहीं आ सकता तो सामान्य प्रकाश के अनुभव के बिना विशिष्ट प्रकाश का अनुभव नहीं हो सकता लेकिन विशिष्ट प्रकाश के बिना सामान्य प्रकाश रह सकता है। ये जो विशिष्ट प्रकाश है उनको कहते बोधम बोधम का प्रत्येक वृत्ति ज्ञान इसके साथ में क्या हो रहा है विहितम ब्रह्म और तो सामान्य जो ब्रह्म है ब्रह्म प्रकाश है वह विधित हो गया प्रत्येक ज्ञान अनुष्ठान प्रत्येक वृत्ति का प्रकाशक वा ब्रह्म विदित है के तो समय में भी विदित है और जब विशिष्ट न हो तब तो होगा ही लेकिन उस विशिष्ट समय में भी उस विशिष्ट का प्रकाशक अधिष्ठान जो साक्षी है उसको ग्रहण कर ना? ये विशिष्ट कहा विश्व छोड़ा अब क्या दिख रहा अब तो से हो गया। है अब विशिष्ट दिखाई देने लगता है यही विवेक का काम है कि उस विशिष्ट काल में भी उस सामान्य को देखना ये विवेक की महिमा जिस अवस्था विवेक हम लोग कर देखते अवस्था का विवेक करना है के अनेक प्रक्रिया अपने आप उसमें निकाला जाता है तब तो वो सीख निकलती है तो तीन अवस्थाओं से अलग करके अपने आप को जानना है जो की तीन अवस्थाओं में भी है जागृत में भी है औभाक वही है जागरूक स्वप्न का भी अवभाक इन तीन अवस्थाओं को जो विवेक हम करना चाह रहे हैं उन करने वाला विवेकी और ये अवस्थाएं जिनको विवेक किया जा रहा है विभिन्न वस्तु ये दोनों क्या है विवेचन होगा तो निश्चय होगा वह जो विशिष्ट वह कल्पना मत और जो वही इसे सत्या मिथुनी कृत्यु सत्य अनुत का मिथुनी भाव हो रखा है यह किसी को अलग करके जानना असत्य को असत्य समझ लेना सत्य को सत्य समझ लेना यही ब्रह्म विशिष्ट को विशिष्ट समझ लेना और उसका अधिष्ठान सामान्य को सामान्य रूप ग्रहण करना सामान्य को विशिष्ट में हम जो ग्रहण कर ले रहे हैं ये ब्राह्मण ये अभ्यास हो इसी को विवेक करने के लिए हमें पहले जागृत अवस्था का प्रत्येक बोध में विवेचन करनी चाहिए था बौद्धा बोधा, बोधा, कहेंगे, बोधा, बोधा, बोधा है थे बुद्धि निरुपिता निरूपिता बुद्धि के द्वारा गृहित जो प्रत्यय का मिका उसको प्रतिबोध कहा प्रत्ये रे व के जो विजित हो कितने भी सब क्या है विशिष्ट बौद्ध ने बहुत दर्शन नहीं लेना है बुद्धि से बुद्धिवृत्तियों से जो उत्पन्न होना है बुद्ध प्रत्यय तब उसका अधिष्ठान होता, उसका प्रकाशक उसके साक्षी होता, सामान्य रूप में जमा वह ब्रह्म का निश्चय हो जाए विजित हो गया, गया। ज्ञात हो और उनके संधि काल में तो अनायास ज्ञात हो जाए कि विजिता प्रत्येक बोध में प्रत्येगात्मा साक्षी रूप से वह विजित है जो वही ब्रह्म है यही उस ब्रह्म का ज्ञान। तो मैंने ज्ञान तेरा अमृतत्विंद ऐसे ब्रह्म ज्ञान से ही अमृत की प्राप्ति होती है व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है यह ऐसा ज्ञान कैसे हो जाएगा और अमृत की प्राप्ति कैसे कर लेंगे तब आत्मना आत्मा दे वीरियम अमृत नित्या स्वरूप है उसे ही प्राप्त हो सकता है दूसरे से प्राप्त होता नहीं है नित्या तो स्वरूप की अनुभूति से ही अमृत की प्राप्ति हो सकती है साधनों से तो होगा नहीं जब साधनों से साध्य है वह नित्य हो जाएगा फिर कैसे होगा तब गित साधन है आत्मना विन्दे वीरियम आत्मरे ब्रह्मागार वृत्या ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा क्या होगा आवरण निवृत्ति करने का सामर्थ्य की प्राप्ति आवरण निवृत्ति करने का सामर्थ्य की प्राप्ति होगी वीरियम मैंने आवरण निवृत्ति सामर्थ्य विन्दते प्राप्त होती जब ऐसे जो होता है तब क्या होगा तो सामर्थ्य से विद्या विन्दते अमृतम तब ब्रह्म विद्या से आवरण की निवृत्ति हो जाती तो सामर्थ्य प्राप्त हो गया ब्रह्म वृत्ति से तब ब्रह्म क्या करेंगी तब कुछ आवरण को तो नष्ट कर देगी नष्ट कर देगी तो अमृत स्वरूप नित्य क्षेत्र जो आप तो स्वरूप है आपका जो स्वरूप है वह अपने आप आग आग हो गया, अपने आप इस नष्ट हो गया तो सूर्य जैसे प्रकट हो गया तो जो आवरण नष्ट हो जाता है विद्या के द्वारा आपका स्वरूप अपने आपूति में आती है उसी को कहा जाता है अमृत है वह अमृत को प्राप्त है अब देखिये भाष्यकार कैसे विवेचन करते जा रहे हैं प्रतिबोध विदितम बोधम बोधम प्रति इसका विदितम का समास प्रतीबोधम प्रतिबोधम विदितम प्रतिबोध विदित समास में वैसे तृतीया में तो तृतीया सप्तम बहुड़म का दिया है तृतीया सप्तम योग बहुड़म समास तृतीया कह सकते हैं प्रतिबोध विदी प्रतिबोधय सबोधम विदिता प्रतिबोधय बाकी सब सब्जा अथोत्व अथ स्वचम ना न अदन क्या होता है अमोजगा अमोजा का प्रतिबोधम प्रतिबोधम प्रतिबोध प्रथमा प्रतिबोधम प्रतिबद्न प्रतिबोधम विदिया में तृती में लगे तृती सो बोडम अपंचमर पंच में तम होगा यूपे प्रतिबोधा प्रतिबोधाबोधे तृतीया प्रतिबोधम प्रतिबोधा प्रतिबोधन प्रत्येक विदिता क्या है पर तृतीय तत्मा स्क्र रहे हैं प्रतिबोधर्त प्रतिबोध विदिम बोधशब्देन बौद्ध प्रत्याज्ञान है बौद्धा प्रत्यय मैंने बुद्धिगता प्रत्यय प्रतिफलित ज्ञानी चैतन्य प्रतिफलित जो चैतन्य है बुद्धि जो प्रतिफलित चैतन्य है अनेककार हाँ जो वृत्ति हो रही है वृत्तिष जो चैतन्य है उसको लेना है बौद्धा प्रत्ययते सर्वे प्रत्यय विषया सारे प्रत्यय विषय होते हैं जिस का सकल प्रत्यय भी किसका विषय हो रहे हैं चेतन का, का प्रते भी अभासन है साक्षी चेतन कहते सर्वे ये प्रत्यय विषया किसके विषय होते हैं बौद्ध प्रत्यय का बौद्ध प्रत्यय भी किसका विषय हो रहे हैं साक्षी उनका एक प्रत्यक्ष प्रकाशन कौन करेगा जिसका क्या कहते वेदांत प्रशय प्रत्यय कहा अपने ज्ञानगत तो प्रत्यक्ष एक होता है विषयगत तो प्रत्यक्ष दूसरा होता है ज्ञानगत प्रत्यक्ष ज्ञानगत प्रत्यक्ष साक्षी होगा इतने कहते हैं ये सकल प्रत्येक है विषय जिसका सर्वे प्रत्यय विषया स आत्मा वो है कौन आत्मा ही है और कोई नहीं सर्वबोधान प्रतिबुद्य सकल बोधों को बोध कराता हुआ वह स्वयं भी प्रतिबुद्ध हो गया प्रत्येक हो गया विदित हो गया हो, हो। सर्व प्रतिदर्शी चित्छक्की स्वर्ग मात्र क्योंकि वह सकल प्रत्योग का दृष्टा है सकल प्रत्यु का भी दृष्टा है सकल सगल का साक्षी है चित्छक्ति स्वर्ग मात्र वो अतएव प्रत्येक विशिष्ट जो वृत्ति है विशिष्ट जो चैतन्य है उसका वह सामान्य चैतन्य भी अवबुद्ध हो गया कि जो सामान्य चैतन्य है वह सकल प्रत्यय का वी दिखा रहे इस मास को प्रत्येद प्रत्येक अविष्टतया लक्षण है ये बड़े विशिष्ट बात देखा प्रत्यय उन प्रत्ययों के द्वारा और कहा हो रहा है लेकिन बहुत उसका प्रत्यय प्रत्ययों के द्वारा ही और प्रत्यय में ही हीशिष्ट भाषित होता है अविशिष्ट विशिष्ट में भाषित होता है कहा भाषित हो रहे विशिष्ट में ही प्रत्ययु सतमी और किन क्या उन्हीं प्रत्ययों के द्वारा उन्हीं प्रत्यो में वह अविशिष्ट सामान्य रूपित अत्य समझ में नहीं आती हम लोग उसको अलग नहीं कर पा रहे ना। विशिष्ट में सामान्य मिल गया तादात हो गया इस दृष्टांत होता क्योंकि ये भी प्रकाश है विशिष्ट प्रकाश सामान्य प्रकाश से एक हो गया वृत्न चैतन्य और अधिष्ठानावच्छिन चैतन्य हो गया है इस तरह उसको अलग करके देख नहीं पा रहे हैं है वास्तव में क्या अलग है वृत्तिर्य उपाधि से उपहित चैतन्य वृत्तिरूपी घटाकार वृत्तिर्पाधि से उपहित चैतन्य है ठीक है और वो उपहित चैतन्य भी कहाँ है अधिष्ठित शुद्ध चैतन्य तभी वह शुद्ध चैतन्य इस वृत्ति चैतन्य को प्रकाशित कर रहा तब वे ज्ञान का प्रत्यक्ष हो गया घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा अतएव वह सामान्य इस विशिष्ट में ही रह रहा है अधिष्ठान होता हुआ उसके साथ एक होकर के उसी में उसका अनुभव हो रहा है और उनके ही द्वारा होता है। हो रहा है लक्ष्य सामान्य अविशिष्ट होता है सामान्य सामान्यतया लक्ष्य नान्य द्वारा आत्म विज्ञान इसके अलावा उस आत्मा को जागृत अवस्था में रहते हुए पकड़ना संभव नहीं है अतः प्रत्यय प्रत्येगात्म तया विम ब्रह्म इसे प्रत्ययों का भीतर साक्षी रूप से प्रत्यय प्रत्येगा प्रत्य प्रत्यम मैंने प्रत्योग का प्रत्येगात्मा मैंने साक्षीतया साक्षी रूप से विदितम ब्रह्म विदित हो जाता है जब ऐसा होता है तदा तन्मतंग, तदा तन्मतंग सम्यक तब उसका सम्यक दर्शन हो गया अनुभव होने का नाम ही ब्रह्म का सम्यक दर्शन है सर्वप्रत दर्शित्विन्हय वर्जित दृक स्वरूपता नित्यत्म शुद्ध स्वरूपत्म आत्मतम निर्विशेषता भवति भवे तभी जा कैसे सकता है सारी बातें जब एकत्र उपते सकल प्रत्योग का साक्षी मानेंगे तो सकल प्रत्यय का अधिष्ठान रोपा साक्षी रोपा औभाषक रोपा सामान्य चेतन रूपण जब तक नहीं मानोगे तब तक, तक जो है उपजन अपाय वर्जित उपजन और वृद्धि और घ्रास रहित रूपता सिद्ध नहीं हो सकेगा तो ना, है उपजन उपजन चिंता भी होता हिंदी हिंदी में क्या होगा उपजनम बने वृद्धि होना प्रत्येक भी बनेगा उपजन भी बनेगा लुट करोगे तो भजन ना बनेगा पच करोगे तो भजन बनेगा संस्कृत भी बनता है हिंदी में वैसे वृद्धि को भजन कर देते बने घटना एक दश धर्मों से रहित त्रिक स्वरूपता बिना सर्वप्रतिदर्शी को माने सिद्धम नहीं हो सकता था अब क्या होगा सर्वप्रतिदर्शित्व सिद्धमे वृद्धि दृष्ट स्वरूपता की सिद्धि हो जाएगी नहीं तो इन प्रत्ययों के अधीन रह जाओ क्या प्रत्यय कोई लेकर मान के चलोगे प्रत्येक को ही स्व प्रकाश मान लोगे जो प्रत्यय होती है ना चैतन्य कोई मान लो केवल तब क्या होगा वो उपहित चेतन में कोई आप जाओगे तो वो कैसा चैतन्य वृद्धि और राश वाला उत्पत्ति विनाश वाला है ना कभी घटाव चेतन पटावच नाश होता हैतन जो विशिष्ट चैतन्यों का विशिष्ट चंद्र पांच करोगे विशिष्ट प्रकाश आ गया आप दो गए फिर आन कर दो जाए। चक्कर है ना उनका कितनी चौधरी प्रकाश बढ़ा दो देता घुमा दो पंखा होता है ना वैसे प्रकाशि रात उत्पत्ति विनाश वाला है फिर इसी को हम आत्मागर ग्रहण न करें नहीं तो तो वाला उत्पत्ति विनाश वाला हो जाएगा आत्मा इसलिए हम सर्वप्रत्यों का साक्षी है उसको स्वीकार कर लेंगे तो उपजन आपा वर्चित्रिक स्वरूपता सिद्ध हो जाएगा नित्यत्व सिद्ध हो जाएगा विशुद्ध स्वरूपत्व सिद्ध हो जाएगा आत्मत्व सिद्ध हो जाएगा निर्विशेषता सिद्ध शब्दा दिए निर्विशेषता भी सिद्ध हो जाएगा करिएगा इसलिए निर्विशेषता से वह सामान्य विशिष्ट नहीं से निर्विशेषता सिद्ध हो जाए जैसा शुद्ध काल में निर्विशेषता को प्राप्त कर जाते हैं वह जागृत चित्रों में नहीं इन विशिष्टों का जो भाषण इन विशिष्टों का जो साक्षी है उस पर तब उस निर्विशेषता की सिद्धि होगी और वो जो सामान्य है उसी को आप सर्वेश भवे, सकल क्षेत्रों में क्षेत्र रूप में मुझे जा रो है ना क्षेत्र जनजात माप बिधि लड़ाई झगड़ा है, है दूसरा श्लोक भयंकर शास्त्र से मानना मुश्किल काम है सामान्य प्रकाश सर्वत्र भावित युद्ध तो तो एक पश्यता वह एक अब तुम्हारा बहुत तंगी आ सकता है जो हमारे साक्षी भाव में स्थित हो जाए सिर्फ दृश्यों का साक्षी बनोगे इन दृश्यों से विशिष्ट चेतनी का भी तुम साक्ष्य हो सकते पहले हम लोग क्या कहते दृश्य का साक्षी बनो साधारण क्या बोला जाता पहले चुपचाप बैठो जो मन में आ रहा है क्या आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे देखते रहो उसको आवृत्त जिन चेतन तक पहुंच जाए तो मुश्किल हो जाता है और उसके आम तक जो हो जाएंगे जुड़ जाएगा सब जुड़ जाएंगे प्रको मैंने इसको तो जान दिया या तो घटो मया सिर्फ वृत्ति वैतन्य गोम देखो अभी उसको छोड़ो विछट को तो तो तो देख, देख के थक चुके हो अब क्या सामान्य को सामान्य को गोपाण्य क्या बोले दृश्य का दृष्टा बनो दृश्य का दृष्टा जाएंगे तो दृश्य विछट चैतन्य जो विषि चैतन्य उसका भी दृष्टा बस अपने साक्ष्य भाव में स्थित हो सकता जब तक साक्ष्य भाव में स्थित नहीं हो सकता सर्व प्रत्यदर्शितम साक्षम साक्षर जब स्थित नहीं होगा तब इनमें कोई भी बात सिद्ध नहीं होता लक्षण भेदा भावार योग नहीं व घट गिर गुहा क्योंकि सकल भूतों में वो एक ग्रह के कारण उस पर प्रकार जिस प्रकार घटक गिर गुहा सकल में लक्षण का भेद न होने से एक आकाश सकल उपाधि विशिष्ट भागते ऐसा तिस कर सकते हो उसी प्रकार पर भी विहित अविदा वा आगम वाक्या एवं परिशुद्ध एवं उपस इस प्रकार से विध और अविदित से विषक्षण कविता अन्य जो ब्रह्म है वो आगम का वाक्य का जो अर्थ था उसको पर इन शब्दों के द्वारा कुछ परिश्ध करते हुए उपसार कर देता है, है। भीता भीता भीता हो, साक्ष्य तत्व ती अस् पक्षे समित वो भी साक्षी कोटि के अंदर साक्षी का विषय कोटि में आ गया विदित भी साक्षी का विषय है और अविदित भी साक्षी का विषय है दोनों गयो भासक आपका अपना गये चेतनी है कि विद्युत कौन हो गया आ ब्रह्मलोक ब्रह्म समस्त ब्रह्मांड और अविदित क्या है इन सब कारणभूता अविद्या माया इन दोनों कार्य का माया और जगत संपूर्ण सबसे जो संबंधित तो होकर असंघो एम आत्मा एवं पुरुष जो कहा गया है असंग निर्लिप्त होकर निर्विशेष भाव स्थित वो जो आत्मा जो पुरुष है जो ब्रह्म है वो परिशुद्ध स्वरूप है उस परिशुद्ध स्वरूप का जो पहले उस आगम शब्दों से कहा गया था उसका अंदर इस प्रकार से कुभ कर लिया अभ्यासार्थ आरम्भ होगा के अभी एक देशी अपनी वेदांत एक देशी इन शब्दों के अर्थ को गलत लगा दिया गलत लगा करके बुजुर्ग व्याख्या कर दिया अनेक देशियों के मात उठाएंगे और खंड कहेंगे हमने जो अर्थ किया वही तो सही है प्रतिबोध इतने कई प्रतिबोधित अभी इतने की पर क्रिया करता, क्रिया तब करता बोध क्रिया बोध लक्षण विजितम प्रतिबोध विजित व्याख्या तो क्या कर रहे हैं पूर्व पक्षी बोध क्रिया का कर्ता को ले बोध क्रिया का कर्ता और उस कर्ता को बोध क्रिया लक्षण बोध क्रिया रूपी निमित्त के द्वारा उसके कर्तार को तत्कर्ता रंग उस कर्ता को जानता है ऐसे जानने को कहते हैं उस ब्रह्म को जानना बोध लक्षण है नीतम प्रतिपोध बीतम ही व्याख्या प्रतिपोध बीतम ऐसा वे व्याख्यान करते हैं जैसे अग्नि का संयोग से घट हो गया लोहित को प्राप्त कर लाल रंग को प्राप्त कर दिया पहले श्याम रंग था जब घड़ा बनाया मिट्टी का जो रंग होता है गीला मिट्टी है उसमें आप थोड़ा अकले भी मिला दिए हैं चिकना मिट्टी भी इसे थोड़ा कालकल होता है श्याम घत होते इसको बट्टी में डाल अग्नि का सहयोग किया तो क्या हो गया? लाल लाल होकर तो आपने लाल घट और श्याम घट दोनों को देखने के बाद अनुमान करते हैं अग्नि क्रिया संयोग से यह हुआ है विजित तो हो जाता है घट अग्निक्रिया संयोग से उसकी रक्त रूपता से घट विदित हो गया इसी प्रकार से यहां पर भी क्या हो रहा है मन संयोग कारणा आत्म ही अच्छे चैतन्य मत है चैतन्य में चैतन्य प्रा आत्मा अचैतन्य उसमें चैतन्य प्रा होता है केवल श्रुतिवृदम असंभाव छत्मनिर्भर थी समझाएगा आपके जवाब देकर के ऐसा भी नहीं माना जा सकता घट में जैसा रूप पैदा हो गया क्रिया संबंध होकर के जैसा आत्मवी चैतन्य पैदा हो गया है क्रिया संबंध होकर के अरे उस क्रिया संबंध के माध्यम से आत्मा को लक्षित होकर जानने का नाम ही प्रतिबोध विधि मना अनुकूल क्रिया हुई वो क्रिया ज्ञान पैदा होना जब ज्ञान पैदा होना है तो बोध पैदा होना है ज्ञान स्वरूप लोटी में नहीं होता है वो क्रिया चैन्य वस्तु है बोध क्रिया के द्वारा जब जब हुआ हुआ तो है और ज्ञान बढ़ा आत्मा जो जड़ था, था उसे चेतन था और उसे चेतन था तो आत्मा को जान लिया अतएव बोध जनक जो क्रिया बोधानुकूल क्रिया या बोधात्मक जो क्रिया जब जाना बोधन जाना क्रिया है जानना रूपी क्रिया के द्वारा आपने अपने आप से उत्पन्न ज्ञान को अनुभव किया ना उसका के से ज्ञान का का हो गया। का जो बोध होता है, है, जानना हो, जानना होता है वह अब जाना क्रिया के यदि बोध जाना क्रिया न होती तो ज्ञान पैदा नहीं होता ज्ञान पैदा नहीं होगा तो जड़ तो कैसे जानते हम उस आत्मा को हम नहीं जान पाते अतएव आपने प्रयत्न किया तो कर दिया। ये विषय को लेकर के मन आत्मा के साथ हेतर से बिजादी क्रिया जब हुई उस क्रिया के वजह से आत्मा में ज्ञान पैदा हो गया ज्ञान ही चेतन है और वो आत्म में पैदा हो गया तो आत्म में चेतन आ गई तो चेतन आने से आत्मा मैंने हमें हमारे ज्ञान का विषय हो करके हमने जान उस आत्मा को जान दिया ना, देखो अवतरण का क्या दे रहे एक देशी व्याख्यान उद्भाव्य दूषित यदा पुनर इत्यादि ना चौसठी फोर पेज नंबर एकदम लास्ट को नीचे ना लास्ट बट वन एक देशी व्याख्यान बुद्ध भाव्य दूष एक पहले मानते थे किसी भाष्यकार के पूर्व आचार्य बहुत हो गए हैं ना वो भी सब अपने आप को वेदांति मानते थे अपने, अपने, अपने क्या कर रखे थे आचार्य वगैरह हुए हैं भरतृप्रपंच हुआ है ये सब आचार्य संघ पूर्व आचार्य लोग है वो भी सब बदले कोई भेदा भेद बेल लिख कोई कुछ लिख दिया कोई कुछ लिख दिया, दिया और इन मंत्रों की दोनों ने भीज्ञा करी है बात है उन्होंने भी बात लिखा है बादश्यों का जो बात विरुद्ध का गलत था उसको उठा करके खंडन करते हैं नाम नहीं लेते हैं पूर्वाचार्य है नाम देना ठीक नहीं करते अपने ही गुरु भाइयों में से हैं समझो ऐसे है तो। कर हमारी परंपरा वाले हैं वेदांत परम्परा है उनकी भी आचार्य परंपरा रही है लेकिन उनको शब्दार्थ बोलने कई भ्रम हो गया भ्रांति गलत व्याख्या कर दी है उसको सुधारना हमारा काम है इसलिए भाष्करी व्याख्यानों को उठा करके करके जो ऐसा बैठ रहा नहीं विशेष मानते हैं नया एक लोगों ने कहा करके बोले नया को अलग से उठाएंगे इसी के बाद दो चार पंक्ति के बाद ही आ रहा यथा योगा का वृक्ष में संचारण क्रिया हुई हिला हिलने से क्या हुआ आप अनुमान कर वायु अनुमान करिए आप वायु ने चलाया यदि चालन क्रिया नहीं होता वृक्ष के शाखाओं का पत्तों के फलों का तो वायु का अनुमान कैसे कर लेते वायु का ज्ञान ही नहीं पाती आप उस क्रिया से क्या हुआ वृक्ष में चालन हुआ चल हुआ हिलना हुआ कंबन हुआ पत्तों में उससे वायु का ज्ञान हो गया उसी प्रकार जब बोध आत्म तो हुई उस क्रिया का कर्तृत्व है ना हम आत्म को जैसे वृक्ष में चाल क्रिया का कर्ता कौन है भाई ये वाई हो चार क्रिया ना करे तो वृक्ष हिरेगा उसने ही हिलाया उसमें कर्ता कौन हो गया इसलिए भाई कहते तो बोध क्रिया हुई है तो कैसे हुआ ज्ञान क्रिया मेरा आत्मा का आत्मा नहीं उस बोध क्रिया का करता है आत्मा में भी माने शाकाशा स वाय तुशी प्रकार से समझ लेना तो सिद्धांतिका तब तो भाई क्रिया शक्ति मान आत्मा द्रव्यम न बोध स्वरूप है ना फिर तो आप कहने का मतलब ये हुआ बोध क्रियात्मक शक्ति वाला आत्मा हो गया द्रव्य हो गया न बोध स्वरूप फिर तो आपका तुम्हारे अनुसार तो बोध स्वरूप ही नहीं रह गया गुणवान हो गया, से हो गया।, हो गया ये तो बिल्कुल गलत है बोध थे और तुम्हारे अनुसार एक आशी जो बोध है उत्पत्ति विनाशशाली होदा आप बोध हो जाए थे तथा बोध क्रिया था जब बोध पैदा होगा तब तो उस बोध क्रिया के साथ में विशेष रूपेणा बोध क्रिया विशिष्ट रूपेण आत्माग्रहण होगा यदा नष्टी तथा नष्ट बोध, द्रव्य मात्र निर्विशेषा और जब बोध नष्ट हो गया तब तो नष्ट बोध वाला होने से वो द्रव्य मात्र रह गया और द्रव्य का चल नहीं पाएंगे जो क्रिया नहीं रह गया इसे खड़ा है खड़ा कर तो रहेगा ना वही अरे भाई उसको हिलाए ना हिलाए तो है ना उसका रहन ऐसे वायु का ज्ञान तो नहीं होगा आपको इसलिए करें जब तक क्रिया नहीं है तो वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाएगा आपके अनुसारोधा सब द्रविमात्र निर्विशेष बोवती द्रविमात्र रह जाएगा निर्विशेष रह जाएगा जड़ पत्थर के समान पड़ा रह जाएगा वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाएगा अत्य विशिष्ट उत्साह में बोधवा और फिर नहीं हुआ फिर से आत्मा का निश्चा हो गया उत्पन्न विनाश आ गई उपाध्य तो विनाश से उसमें भी आ जाएगा पुतपन विनाश उत्पाद जी उत्पत्ति से उसमें उत्पत्ति आ जाएगी अशुद्ध इत्यादि दोषा न परिहर शक्य थे तब तो विक्रियात्मक हो जाएगा सावय हो जाएगा अनिथ्य होगा अशुद्ध होगा इत्यादि अनेको दोष तो आ जाएगा जिसको आप परिहार नहीं कर सकेंगे इसके बाद नया एक